गीता तत्वचिंतन अर्जुन का मोह अर्जुन का विषादेय सर्वा कृपया परीत तब वह पुत्र अर्जुन उन सभी बंधुओं को समरांगण में देख अत्यंत करुणाविष्ट हो गया और विषाद करता हुआ यो बोला अभी कुछ क्षण पहले जो अर्जुन युद्ध की बातें कर रहा था वही अब अत्यंत करुणा से आविष्ट हो गया है फलस्वरूप उसके चित्त में विषाद जन्म लेता है मोह की शक्ति ही ऐसी भयंकर है अर्जुन ने जिन लोगों को अपना स्वजन संबंधी बतलाया वे लोग कृष्ण के भी तो आत्मी स्वजन थे पर कृष्ण ने उन्हें उस दृष्टि से नहीं देखा उन्होंने मात्र दो सेनाओं को आमने सामने खड़ा देखा वास्तव में कृष्ण ही मध्य में खड़े थे और भले ही उनका रथ मध्य में खड़ा हो पर अर्जुन इस समय मध्यस्थ नहीं था वह मोहस्थ था वह कृष्ण से रथ को मध्य में ले जाने को तो कहता है पर बीच में रथ के आ जाने पर भी अर्जुन बीच में नहीं आ पाया कृष्ण का चरित्र दर्शनी है वे मामा काका नहीं देखते यदि खेल के मैदान में खिलाड़ी एक दूसरे के दल में खिलाड़ी को न देखकर अपने स्वजनों को देखता है तो वह कभी भी ठीक ढंग से खेल नहीं पाएगा खेल के मैदान में खिलाड़ी को देखो सगे संबंधियों को नहीं अदालत में न्यायाधीश अपराधी को देखे अपने किसी संबंधी को नहीं और यदि न्यायाधीश कटघरे में खड़े अपराधी को अपराधी के रूप में न देखकर अपने रिश्तेदार के रूप में देखता है तो वह कभी अपना कर्तव्य ढंग से नहीं निभा पाएगा। अर्जुन की स्थिति ऐसी ही ही हो गई है। कुछ पहले ही वह अपराधियों को देखना चाहता था जो दुर्योधन के अधर्म के अधर्म साथी थे, पर अब उसकी आंखों पर मोह की पट्टी चढ़ गई है और वह अपराधियों में सगे संबंधी एवं मित्र सुहित देख रहा है तभी तो करुणावश होकर विषाद करते हुए वह बोलता है अर्जुन दृष्टेमं स्वजन कृष्ण युजुस्व समपस्थित सीदंति मं गात्री मुखम च पिशुष्य वेपतुश्च शरी मे रोम हर्ष से जायते गांडीव संसते हस्तावरीद्यक्नोंवस्था भ्रमतीवे मन निता च पशा अर्जुन बोला हे कृष्ण इन स्वजनों को युद्ध करने की इच्छा से यहाँ समुपस्थित देख कर मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है मेरा शरीर कांप रहा है तथा मुझे रोमांच हो रहा है हाथ से गांडी धनुष फिसला जा रहा है त्वचा जल रही है मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और हे केशव, मैं चारों ओर अपस्कुन ही देख रहा हूं। अर्जुन के मन से करुणा उपजी अर्जुन के मन में करुणा उपजी और उसका प्रतिफल शारीरिक विकारों के रूप में हुआ भय और शोक की शरीर पर प्रतिक्रिया इसी प्रकार हुआ करती है कोई मनुष्य यदि तीव्र रूप से शोकाकुल हो जाए तो ये शारीरिक लक्षण उसमें प्रकट हुआ करते हैं जैसे किसी का लाड़ला बेटा अकाल काल कवलित हो जाए या किसी की संपत्ति अचानक नष्ट हो जाए तो यदि विवेक का अंकुश न हो तो उससे उत्पन्न शोक का आवेग शरीर में इसी प्रकार प्रकट हुआ करता है करुणा मनुष्य की सहानुभूति को जागृत करे यह तो ठीक है पर यदि वह उसके पौरुष को छीण करे उसकी विवेक शक्ति पर कुठाराघात करे और उसे कुंठाओं का शिकार बनाकर रख दे तो वह करुणा गुण है या दुर्गुण दो व्यक्ति हैं किसी दुर्घटनाग्रस्त मित्र को देखने जाते हैं एक में करुणा का इतना उद्रेक हुआ कि स्वयं मूर्छित होकर गिर पड़ा और थोड़ा होश में आने पर रोने चिल्लाने लगा दूसरा अपनी करुणा का प्रदर्शन पहले व्यक्ति के समान नहीं करता बल्कि वह दुर्घटनाग्रस्त मित्र को अस्पताल ले जाता है और उसके समुचित उपचार की व्यवस्था करने में जुट जाता है दोनों ही मित्र करुणा से आविष्ट होते हैं पर दोनों में करुणा की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है